ओम ज्ञान चमी रंधस्य ज्ञानंजन शलाखाया चक्ष नीलितम ये नई श्री गुरु वे नम फोमा क्या है तो मैं ऐसे कहूँ तो मेरा प्रस्ताव ऐसे है मैं पहले भूमिका के लिए 10 मिनट बात कहूंगा आपके बाद मेरे बाद आप 10 मिनट कहेंगे फिर तीन महीने तीन मिनट हम आई करेंगे और ज्यादा थोड़ा लंबा होता है तो ठीक है लेकिन चर्च जैसे चर्चा होगी और प्रवचन नही, नहीं इसलिए छॉर्मेट फॉर्मेट सुझाव ठीक है बहुत ही अकल है इस बात की बात को पेश करने के लिए आप लोगों को जाना चाहें आपका नाम है तुम्हें अपने पास भोपाल में तो मैं नहीं तो चाहता था आप लोगों को लेना तो हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है और विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे बहुत गहरा और गंभीर है तो वो सब विषयांग हम खाली स्पर्श कर सकते हैं एक बात है कि मैं नहीं कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधि हूं क्योंकि ये हिंदू शब्द किसी प्राचीन शास्त्र में नहीं है और जो हिंदू धर्म का नाम से चलते उसमें बहुत शाखा उप शाखा है और वास्तव में में इस थ में आया हिंदू होने के लिए नहीं की खोज किया था और ऐसे भी लगते है कि आप तो पूरा मुसलमान की दुनिया के प्रतिनिधि नहीं है क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी अलग अलग मत ही है तो मेरी व्यक्तिगत अनुभूति बहुत हूँ कि यूफ में मैं जैसे अच्युत कृष्ण प्रभु बोले की बैकग्राउंड कैथोलिक था, लेकिन शिक्षण जो है कैथोलिक एक धर्म क्रिश्चियन कैथोलिक धर्म है उससे में संतुष्ट नहीं था क्योंकि ऐसा सोचा कि भगवान है भगवान गॉड इंग्लिश में गॉद बहुत है आप अलाय बोलते हैं, भगवान ईश्वर परमेश्वर तो भगवान तो जरूर दयामय हैं और की भगवान इनकी जीवों को सृष्टि करते हैं और एक अवसर एक जीवन में एक अवसर देते है और यदि उस अवसर अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो स्वर्ग जा सकते हैं नहीं तो चिरकाल नरक और नरक से उधार संभव नहीं तो वो तो मन में ही स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे सोचा कि मेरे स्वयं पिता यदि मैं कुछ बुरा करता हूँ तो मुझ मुझको डांडा देते है और उसके बाद क्षमा कहते है और मुझको और भी अवसर देते है और मेरी नाथा तो आयरलैंड आयरलैंड की थी वहां पर कैथोलिक और प्रोडिस्टन के बीच वो विवाद लड़ाई हो रहा था और कैथोलिक बोलते हैं कि पोप में विश्वास करने चाहिए और मदर मैरी में विश्वास करने चाहिए नहीं तो नारक जाना पड़ेगा और फ्रोडिस्टन बोलते हैं कि पोप में अविश्वास करने चाहिए और नहीं तो नारक जाना पड़ेगा तो मैं ऐसे सोच कि मुझे क्या कहना है क्योंकि बुद्धि से हम समझ नहीं सकते क्या फॉर या कैथोलिक होना ना और यदि गैमलिंग जैसे है यदि हम अच्छी तरह नहीं चुनेंगे तो हमें नारक जाना पड़ेगा और इसलिए जब पहले सुना था कि पुनर्जन्म होते हैं, पुनरापी जाना नाम पुनरापी मानन बार बार हम जन्म लेते हैं बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, बार बार हम अवसर मिलते यदि हम बुरा काम करेंगे तो उसका फल मिलेंगे परंतु हम और भी अवसर मिलेंगे फिर वो मेरा मन तो उसको स्वीकार किया कि ई सही है भगवान हमको अलग अलग असंख्य जितने भी जरूरत हो भगवान हमको अवसर देते तो इसलिए जब भगव गीता की वाणी सुने उसको ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि उसमें पुनर्जाना कैसे होते उसका वर्णन होते तो वो एक बात है क्योंकि मुस्लिम धर्म में वैष्णव धर्म में बहुत एक ही प्रकार का विश्वास है हम दोनों ऊपर वाला सर्वशक्तिमान अल्लाह भगवान को विश्वास करते है कि हम दास है हम विश्वास करते हैं दास अब क्या बोलते आम दर्जा कि हम बहुत ठूच ही है और भगवान विशाल है ऐसे ही बहुत समन्वय है और भेद भी है तो मेरे मन में कि भगवान हमको अलग अलग अवसर देते हैं तो मैं स्वीकार कर सकता हूं और कि भगवान हमको खाली एक अवसर देते है और उसके बाद हमें नारक जानकारी स्वर्ग या आदि अधिकांश जो भगवान के श्रेष्ठ जीव है तो नारक जाना पड़ता है क्योंकि अधिकांश तो सही मार्ग पर नहीं है तो वो मेरी एक शंका है और शंका है मतलब क्रिश्चियन धर्म में और इस्लाम में भी एक ही विश्वास है कि भगवान हमको श्रेष्ठ करते हैं। और उसके बाद यदि हम सही मार्ग पर जाते हैं हम भगवान के पास जाते हैं। नहीं तो हमें चिड़काव नरक में यंत्रणा भोगना पड़ेगा और दूसरी बात है कि जैसे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक बहुत है हमारी पंथा वही सही है और मुस्लिम भी बहुत है हमारी पंथा सही है और कैसे हम समझ तीनों बोलते है कि इस मार्ग यदि कोई पालन करेंगे तो भगवान के पास या अल्लाह के पास जाएंगे नहीं तो नरक जाने जाना पड़ेगा तो सब ऐसे ही बहुत है हमारा मार्ग सही मार्ग है और, और सब दूसरे मार्ग गलत मार्ग की है तो कैसे कोई निरपेक्ष विचार से हम समझ सकते यदि भगवान भगवान प्राप्त करने के लिए खाली एक मार्ग की है तो कैसे हम समझ सकते कौन सा मार्ग की है और दूसरे जो गलत मार्ग है तो ऐसा लगता है कि भगवान तो खास लोग जो जैसे आप लगते हैं आप मुसलमान का परिवार में परिभाव जानलेय है तो क्या है कि अल्लाह आपको शिष्ट किया ऐसे फैमिली में जिसमें स्वभाव से आपका विश्वास होगा इस धर्म में और मैं अलग संस्कृति में अलग स्थिति में अलग धर्म में जन्म लिया था इसका मतलब क्या है भगवान आपको ज्यादा पसंद करते है और मुझे नहीं तो ये कुछ शंका है तो आप चलो सब बताए मुझे मालूम है कि आप थैंक यू <laughs> الناس، <coughs> फाला يا ايها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى يا ايها الناس inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu in akramakum allahu indallahi atqakum mere bhaiyo aur mere dosto Allah taala ne अपने कलाम में बात बयान फरमाई कि हमने पूरी इंसानियत को एक मां बाप से पैदा किया एक चीज जो बीच में डिस्टेंस पैदा करती है पहले हम उसे दूर करें कि हम अलग अलग नहीं हैं। फरमाता है कि इन्ना खलकनाकों एक माँ बाप से हमने तुमको पैदा किया वो जालनाकू शूबाला ले तारफ हो और कबीले अलग अलग बना दिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टू ईच अदर एक दूसरे को आप पहचान सकें वर नहीं तो एक ही मां बाप के आप सब औलाद हैं हम एक मां बाप के औलाद हैं तो सबसे पहली चीज जो ये बीच की दूरी है ये डिस्टेंस है हम इसे समझ जाएं कि ये दूच की बीच की दूरी हमारे कुछ स्वार्थी जो कुछ सेल्फिश लोग इस दुनिया में गुजरे हैं उन्होंने एक खला पैदा कर दी ये दूरियां पैदा कर दी हम एक दूसरे को पहचान नहीं सके अल्लाह ताला ने खुद अपने कुरान में फरमाया "रहमती वसात उल्ला शई मेरी रहमत मेरी कृपा मेरी मर्सी तमाम चीज को घेरी हुई है माय मर्सी एक्से टू ऑल थिंग्स Nothing is left. कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके साथ Allah की मर्जी न हो तो अल्लाह ने यह बात क्लियर कर दी कि आपस में हम जितने भी हैं सब एक ही मां बाप के औलाद हैं हम आपस में एक दूसरे के भाई Allah तला ने इतनी बड़ी कायनात पैदा फरमाई और इस इंसानियत की भलाई के लिए जहां इस इंसानियत और इस मानवता की जरूरत इस बात की है कि उनके शरीर को स्वास्थ्य रखा जाए उसका ख्याल रखा जाए अल्लाह ने इस इंसान की स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करने के लिए एक रूहानी ताकत पैदा करने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक हमें दिया हर दौर में ताकि इंसान अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वह जब किसी काम को करे तो इन द लाइट ऑफ गॉड अल्लाह की बताई हुई बातों के मुताबिक करे तो सबसे बड़ा एहसान और सबसे बड़ी मर्जी जो अल्लाह की है वो ये है कि हमें अल्लाह ने इंसान बनाया अल्लाह की जितने भी क्रिएचर्स हैं जितनी भी मखलूक हैं उनमें सबसे बेहतर और सबसे आला अगर बनाया तो इंसान को बनाया अल्लाह अपने कलाम में खुद फरमाता है वह तीन व जैतून व तूर सीन वलदल अमीन लकद खलकनल इंसान अफिया हसन तक चार चीजों की कसम खाई और फरमाया कि इंसान को हमने एक बेहतरीन ढांचे में पैदा किया और जो जिस चीज को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया गया हो यह तस्वुर कि किसी के साथ कोई भेदभाव हो जाए कि किसी को अगर मुसलमान घर में पैदा किया तो उनके साथ लगता है कि भलाए का इरादा किया हो और किसी को किसी और घर में पैदा किया जिसे इस्लाम की सभ्यता या इस्लाम का नॉलेज उनको नहीं मिल पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बिना पर लगता है कि उनसे अल्लाह प्यार नहीं करता नहीं अल्लाह सबसे प्यार करता है अल्लाह ने पहली बात क्लियर कर दी और यह बता दिया कि लाही हमने तुझे यह पैदा किया और इबादत के लायक अगर कोई है तो मेरी रात है मेरे सामने तुझे सैल्यूट करना है तो झुकना है और कहीं भी अल्लाह ने अपने इस इंसानियत के पैदाइश में जरा बराबर फर्क नहीं किया एक बच्चा जब पैदा होता है वो नेचर पद के मुताबिक पैदा होता है ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा मुस्लिम घर में पैदा हुआ है तो उसके पैदा होने का तरीका अलग है एक बच्चा गैर मुस्लिम घरान में पैदा हुआ है तो उसके पैदा होने का तरीका अलग है नहीं मजहब इस्लाम मजहब कहता है कि इसको फितरत के मुताबिक पैदा किया गया फितरत वो किसी भी कम्युनिटी से मुताल हो किसी भी धर्म किसी भी मजहब से मुताल हो वो सब क्या है एक फितरत के मुताबिक पैदा किया गया है ये और बात है कि जिसने अल्लाह के नूर के और अल्लाह का जो मार्गदर्शक से भेजा गए सबसे पहले मार्गदर्शक इस इंसानियत को सही रास्ता बता लेने के लिए कि जहां आप अपने जीवन का ख्याल रख रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं वहीं आपको एक ऐसा मार्गदर्शन चाहिए कि जिसके बताए रास्तों के मुताबिक चलने पर आपकी जिंदगी क्या हो खुश रहे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी विच इज ए मोर्टल नेवर एंडिंग कभी भी ऐसी जिंदगी जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं और यह हमें मालूम है कि सबसे पहले इंसान सैदना आदम अलैहिस्सलाम, जिसको आप आदि मानो कहते हैं यह सबका सारी आसमानी कुतुब के अंदर इन और रिलीजियस बुक्स इट हैज डिफाइड अल दैट आदम को सबसे पहला इंसान बनाया गया उसी को हम इस्लाम के अंदर आदम कहते हैं और आप दिखर किताबों के अंदर आदि मानों से सुजाना आता है जब एक स्पिरिट एक स्पिरिचुअल ताकत मिली लोग एक सही रास्ते पर चले लेकिन एक दौर गुजरा फिर हालात बिगड़ गए अल्लाह ने अपना एक दूसरा पैगंबर, एक दूसरा मैसेजर भेजा जी जिसने उन्हें सही रास्ता बताया हमारा मजर इस्लाम कहता है कि इस तरह से, से आखिरी नबी अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में आए ये तकरीबन एक लाख चौबीस हजार नबिय के बाद इनके नंबर आया तो अल्लाह ने इस इंसान को जो पैदा किया इनको जीने के सारे तरीके बताए और इंसान की जरूरियात से मुतालिक, उनके सोने का इंतजाम अरदा वीबाला औतादा व खलवाजा व जाल्ला ना अल्लाह ने यह पहाड़ बनाए ये जमीन बनाई ये आसमान ये चांद सितारे जी इंसान की जरूरत से मुतालिक जितनी भी चीजें हैं अल्लाह ने सारी चीजें पैदा फरमाई और फिर फरमाया गया अंडले तुम लेखरा कि दुनिया की सारी चीजें तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जो पैदाशी हुई है तुम भी इस दुनिया में आया हो तुम्हें उस रब को याद करना है जिस रब ने तेरे लिए सारी चीजें पैदा की है और फिर ये इंसान ये इंसान नर्फ में जाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ आदम पैदा हुए सबसे सब पहले इंसान जिसे स्वर्ग में रखा गया जन्नत में रखा गया हमारी जगह तो जन्नत है फॉर टाइम बींग अगर हमें अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलते हैं जो हमें मार्गदर्शन दिया गया है और एक रास्ता बताया गया है कि तुम्हें इस तरह चलना है ये खालिद जो आपकी सारी जरूरियात तो पूरा करता है उसके खिलाफ आप चलते हैं तो अल्लाह ताला उसको तरह तरह से आजमाते भी हैं कभी बीमारी से कभी किसी हादसा से ये बीमारी ये हादसा का होना ये कोई एक सजा नहीं होती बल्कि रब जो होता है अल्लाह जो होता है अपने बंदू से बहुत मोहब्बत करता है सेवन टाइम्स मोर हंड्रेड टाइम्स मोर एक माँ अपने बेटे से एक औलाद से क्या मोहब्बत कर सकती है इसका मां की मोहब्बत का अल्लाह की मोहब्बत से कोई कंपेरिजन नहीं अल्लाह नहीं चाहता कि उनका बंदा जो है नख में जाए दोजख में जाए वो तो तरह तरह से उस बंदे को जगाता है का वो कभी आफात के ताल्लुक से कभी मुसीबत देकर कभी नबी भेजकर क्योंकि ये मजहब मतलब इस्लाम का आखिरी अंतिम संदेशा मोहम्मद हैं उसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं और ये दिन किताबों में जो आसमानी किताबें हैं उन किताबों की रोशनी में भी अब ये आपको मालूम है कि ये आखिरी दौर चल रहा है और फिर इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर एक सिलसिला कि इंसान को जब इस दुनिया में भेजा गया उसने अपने रब को कितना पहचाना अपे रब को पहचाना या नहीं पहचाना उनके बता हुए तरीके मुताबिक जिंदगी गुजारी है नहीं गुजारी अगर नहीं गुजारी है तो जाहिर बात है कि फिर ये अल्लाह की न्यामतों का कि नाशुक्री करना है और उससे बगावत करना है जब वो क्या करता बगावत करता है नाशुरी करता है तो ऐसे वक्त में उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए एक आम इंसान इसको समझता है वर्नी तो अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है बड़ा करीम है कुरान के जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका आप सुर फातिया के नाम से भी आप जानते होंगे अल्लाह फरमाता अलहद रबीआल ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह द लॉर्ड। सारी तारीफ क्या है अल्लाह के लिए है जो क्या है सारे आलम का सारे आलम का पालनहार है आलम मीन्स वर्ल्ड दुनिया क्या है तो एंटायर यूनिवर्स का क्या है मालिक है लॉर्ड है और आपको मालूम कि दुनिया ये दुनिया से इतना नहीं दुनिया हम एक इंसान की दुनिया नहीं हजारों आलम हैं ये है बताता है कि 600 आलम 600 वर्ल्ड तो सिर्फ आके पानी में है चार वर्ल्ड इस दुनिया में है अर्थ के ऊपर है जमीन के ऊपर है उसी में से एक क्या है आलम इंसानियत है जो आप और हम हैं तो अल्लाह ने सारी नियामतें दी और सबसे बड़ी चीज जब इस दम आकलता फरमाई कि इंसान अपनी आकल से समझे नथिंग इज हैल्फ कोई चीज खुद से नहीं हो जाती हमें किसी चीज से करने के लिए हरकत चाहिए इतना बड़ा निजाम चल रहा है रात भी आ रही है रात जाती है दिन आता है दिन आता है रात जाती है जी एक बच्चा मां के पेट में क्या है किस शक्ल में है कैसे पैदा होता है कितने मरहले आते हैं तो अल्लाह ने ये सारी नियामतें इस इंसान को दी और ये बताया कि तुम इन नियामतों के आधार पर तुम अपने रब को पहचानो कि तेरा रब कौन है और ये जितने भी मजाहब हैं जितने भी धर्म हैं एक वक्त ऐसा आता है कि कितना भी कुछ हो जाए हमारी निगाह ऊपर उठती है ये कोई पावर है कोई ताकत है जो हमारे हर चीज को देख रही है इसलिए ये तो हम तस्वुर हटा दें कि अल्लाह ने इंसान के साथ कोई भेदभाव का मामला किया हो इसी को मुस्लिम मुस्लिम घराने पैदा करके उनको बहुत बड़ा इनाम दे दिया हो और किसी को नॉन मुस्लिम घराने पैदा करके कोई के साथ जाति करी हो ऐसा नहीं एक ही फितरत में पैदा होता है अब ये और बातें को किस माहौल में ढलता है वह तो अपने रब की नियामतों को किन निगाहों से देखता है इसलिए ये जो बातें हैं आपको सामने आ रही हैं मैं समझता हूं कि अल्लाह के आखिरी नबी अंतिम संदेशा मोहम्मद की जो जीवनी है और जो उनका उनके कथन हैं उनके हादिस हैं उसको पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह मर्सीफुल हैं ग्रशिय हैं और उस मरसी का इजहार उस मरसी को लोगों पर जाहिर करने के लिए एक नबी को भेजा इस दुनिया में वो नबी जिस नबी ने इंसान को इंसानियत का सबक सिखाया जब आप इस दुनिया से कश्रीफ ले जाते हैं नबूत का सिर्फ 23 साल दौर मिलता है ओनली 23 थ्री लेकिन इस दरमियान में आपके साथ क्या क्या गुजरता है लेकिन उसके बावजूद जब आखिरी और अंतिम आप भाषण देते हैं हज के मौके पर तो आप उस वक्त ही कहते हैं कि ए लोगों ए लोगो एक मबूद की इबादत करो और फरमाते कि नाबाक वाहिद इलाहकुम वाहिद तुम्हारे माँ बाप एक तुम्हारा महबूद एक जिसको तुम तुम्हारा परमेश्वर एक एक की इबादत करनी है और जो एक ह्यूमन कैरेक्टर बताया उस स्पीच के अंदर वो हमें सोचने और समझने की जरूरत है आज लोग बड़े ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं मोहम्मद साम ने आज से साढ़े चौदह सौ साल पहले जो बात फरमाई थी उसे उस वे में देखना चाहिए यहां तक कहा गया कि आप अपने गुलामों के साथ अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए जो आप खाते हैं उसे खाइए वो भी उनको खिलाइए जो आप औरतें पहनते हैं वो आप उन्हें उड़ाइए पहनाइए खबरदार कोई मर्द किसी औरत पर जाते न करे खबरदार कोई औरत कोई किसी मर्द पर जाते न करे एक दूसरे के हकूक को अदा करे पड़ोसी का ख्याल रखे सब्र से काम ले ये सारे मैसेजेज क्या है आखिरी और अंतिम संदेशा ने दिए ये वो नबी जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के मरसी का इजहार करने के लिए दुनिया में आए कोई ऐसी नियामत जो इंसान जाहिर में आप देखें कोई इंसान की खुद की क्या नहीं हो सकती बसाओत ऐसा होता है कि हमारा जहन में आता है कि हमने माली सपोज़ हमने ये बना लिया यह मकान बना लिया बिल्डिंग बना दी अल्लाह ने कुरान में ऐसी चीजें बताई ऐसी चीजें बताई कि इंसान के बस का नहीं इंसान के तस्वर का नहीं आसमान दुनिया की कितनी ताकत आई फिर आपने नाम सुना होगा हमान कून दीस कान द्रेट पीपल हु डिनाइड अल्लाह जिसने अल्लाह का इनकार किया जब उनसे कहा गया कि आसमान किसने पैदा किया जी किसी से बात आई कि मैं ही रब हूं मैं मारता हूं और जिलाता हूं जी बात आई कि साहब सूरज पूर्व से निकलता पश्चिम से निकाल कर दिखा दीजिए फबूहित फर तो ये सारी नियामतें क्या हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, हमें उस रब की इबादत करनी है जिस रब ने हमें एक रास्ता बताया है और एक सही मानवता का सबक दिया है कि इंसान इंसान क्या है कुरान कहता है और जिसकी तर्जुबानी आपके आखिर फर्माते हैं कि एक इंसान को मारना एक इंसान को मारना पूरे आलम को मार देना है यानी अगर इफ एन बडीस अ पर्सन एक इंसान किसी को अगर क्या है एक इंसान को मार देता है वैसा है जैसे कि पूरी दुनिया को मार दिया और अगर किसी इंसान को अगर किसी ने बचा लिया तो उसने पूरे आलम को बचा लिया ये सबक मिलता है मजहब इस्लाम से मजहब इस्लाम इस बात का सबक देता है क्या पड़ोस का ख्याल रखें भाई चागी पैदा करें और जो एक दूसरे की जो दयालुपन है आप एक लफ्ज सुन, सुनते रहते हैं आप कुरान जब स्टार्ट होता है एट ओपनिंग ऑफ द होली कुरान बिस्मिल्लाहमान रहीम क्या पढ़ते हैं हम बिस्मिल्लाहमान रहीम ये इन द नेम ऑफ अल्लाह द तो मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल उस अल्लाह के नाम से उस पर, परमेश्वर के नाम से जो क्या है बड़े कृपालु हैं अत्यंत दयालु हैं स्टार्टिंग से ही क्या है अल्लाह की मर्द शुरू हो जाती है अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया और कभी किसी पर जुल्म करने की नहीं बल्कि मोहब्बत को पैदा करने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इस जमीन पर इस जमीन के ऊपर जो जानवर चलते हैं जानवर जानवरों तक के हकूक बताया कि आप जानवरों के राइट का भी ख्याल करें एक मरतबा मोहम्मद आप अपनी जरूरत को पूरी करने जा रहे हैं वहां ऊंट शिकायत करता है रोता है आप उस ऊंट के मालिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये ऊंट मुझे शिकायत कर रहा है कि तुम उसे खिलाते कम हो और काम ज्यादा लेते हो और यही नहीं बल्कि जिस पृथ्वी पर जिस जमीन पर हम चलते हैं उस जमीन के ऊपर भी अल्लाह ने फरमाया अपने कुरान में इससे अकड़कर मत चला करो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाया करो लचीलापन लाया करो नर्म अंदाज चलो तो जिस मजहब के अंदर जिस धर्म के अंदर इतनी बारीक बारीक बातों का भी ख्याल रखा गया है मैं समझता हूं कि आज हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आ रही जो हमें इन से दूर कर रही है आज बड़ा अच्छा लग रहा है ये पहली मुलाकात है इस तरह के मैं कि हम इस तरह के माहौल में आए और बहुत हम शुक्रगुजार हैं हम थैंक कहते हैं उन जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया कि हम एक दूसरे को समझने आए हैं जी कोई कंपेयर करने नहीं आए हम एक दूसरे को समझते हैं कि इतनी नियामतों के खालिक इतनी नियामतों के मालिक आखिर वो कौन है ये सारी नियामत जो हमें मिल रही है हमें आखिर वो कौन सी शख्सियत है जिसको हमें पूजना चाहिए जिनकी हमें इबादत करनी चाहिए तो अल्लाह ने सारे इनामत हमारे सामने रखे हैं just in the name of the lord because God is not like because the way they are born is all same mm -hmm. though the circumstances may be different but uh, ultimately god is not partial he is giving equal way how mm -hmm. every one comes there is no major difference in like it mm -hmm. and uh, mm -hmm. the, the disease and other things which we are facing is just the way how god brings us back नीस्ट गो टू हेल्प बट एक्से तो जो भगवान या आल्लाह को ग्रहण नहीं करते हैं तो नक जाते हैं भगवान तो नहीं चाहते, ऐसे है इतिहास में और वह काल में भी ऐसे बहुत लोग है जो पायदा लेने के पश्चात तो भगवान के बारे में पता नहीं मिलते ऐसे लोग जो कॉम्युनिस्ट देशों में जन्म लेते है तो जन्म से ही तो खाली नास्तिक प्रशासनते सुनते है तो ऐसे भगवान ऐसे लोग तो ऐसी स्थिति में डाउट क्यों यदि चाहते है कि सब इनके पास आएंगे तो वो मेरा एक प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है कि यदि हम एक जीवन में तो अबसा मोखे भी तो तरह भगवान या आला में विश्वास नहीं रखते तो आपके मत के अनुसार हमें न जाना पड़ेगा वहां से उद्धार होना संभव नहीं है ऐसा होते क्यों यदि भगवान पूरा दयालु है तो जुड़ो हमको और भी अवसर देंगे यही मेरी शंका है क्यों आ, आ, आप, आपका विचार में तो इस धर्म पालन करने से आप जनात जाएंगे जनत जनत जाएंगे जन तो जो लोग जो मुसलमान का परिवार में जन्म लेंगे तो उनका अवसर इस्लाम धर्म ग्रहण करना तो बहुत बड़ा होगा दूसरे आदमी हमसे जो बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म लेते हिंदू या नास्तिक फैमिली में जन्म लेते तो ऐसे अवसर अच्छा नहीं मिलेगा ऐसे लगता है कि भगवान या अल्लाह कुछ लोग को दया देते और दूसरे लोग को दया नहीं देते कि आप बोलते हैं कि अल्लाह पूर्ण दयालु है और वो भी हम स्वीकार करते हैं लेकिन वो दया की अभिव्यक्ति कैसे होते हैं जन्म का सिद्धांत मिलता है में जन्म का मिलता है लेकिन पीला से पहले के जो हमारे एक्सक्यूज मै एक्चुअली मैं शास्त्र खय आबी तो शास्त्र अनुसार नहीं बोलता हूँ मैं सामान्य विचार से क्योंकि यदि मैं एक निरपेक्ष व्यक्ति हूं और मुझे मालूम है कि किसी धर्म पालन करना पड़ेगा तो कौन सा धर्म पालन करना तो कैसे ही समझ सकते तो किस धर्म की शिक्षा सबसे सत्य ही है तो शास्त्र वो ही आधार है धर्म का परंतु जो अभी चुनना चाहते हैं कौन सा मार्ग पालन करना है? तो कैसे समझ सकते तो कौन सा धर्म कौन सी शिक्षा श्रेष्ठ है और विशेषकर यही मेरी शंका है कि भगवान दयालु है यदि दया के बिना तो भगवान शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वो दया तो कैसे प्रकाठ होते तो एक ही प्रकार समान होने चाहिए सबको और सबको बहुत आफसा भी देना चाहिए एक आफसा तो नहीं मैंने अभी आपके सामने ये बात रखी एक कंफ्यूजन सा सामने आ रहा है और ये कहकर के आ रहा है कि अगर इस्लाम धर्म का मानने वाला है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो जन्नत में चला जाएगा और इस्लाम धर्म का मानने वाला नहीं है वो नर्क में जाएगा जबकि अल्लाह तला क्या है बड़े दयालु हैं ये कैसे हो सकता है कि एक दयालु भी हो? और अपने बंधुओं को नर्ख और दो में भेजे समझताओं हूं को शायद यही एतराज ये कन्फ्यूज है नहीं दैट इज दैट कम्स ऑनले माई दैट यस प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि मुस्लिम परिवार में ही हुआ है तो, तो उनको मार्ग आसान है लेकिन अगर मुस्लिम परिवार में जन्म नहीं हुआ है तो उनके लिए मार्ग मुश्किल हो गया तो इस दृष्टि से देखा जाए तो लगता है कि अल्लाह ने दोनों को समान अवसर नहीं दिया यही प्रश्न तो समान दया नहीं है यही है ये मैंने ये क्लियर अभी क्या था कि अल्लाह ने जो इंसान को पैदा किया एक ही फितरत पर पैदा किया एक ही फितरत पर सारी चीजें एक ही ढांचे में एक ही अंदाज में एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है मुस्लिम घराने में है तो उसी पैटर्न में देती है उसी अंदाज में देती है वही हालात उनके साथ भी होते हैं, पेश आते हैं जो माँ एक नॉर्न मुस्लिम और हिंदू या दिगर कम्युनिटी में एक किसी बच्चे को जन्म देती है एक बच्चा किसी मुस्लिम घराने में पैदा होता है वो भी नौमाह या दस जो है अपने माँ के पेट में रहता है वही बच्चा किसी नॉन मुस्लिम घरानों में पैदा होता है तो उनके साथ ही वही पीरियड रहता है ये अल्लाह का नेचर है एक नेचर पर अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि अगर एक बच्चा मुस्लिम घराने में पैदा होता है तो वो पांच महीने में निकल जाता है या किसी नॉन मुस्लिम घराना पैदा होता है उनके साथ दो साल लग जाते हैं ऐसा नहीं किया एक नेचर पर एक अंदाज में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया अब उसे जो माहौल मिलता है माहौल मिलने के साथ साथ अल्लाह ने इस इंसान को दिमाग दिया है, कि विजडम दिया एक अकल दी यह वजह है इंसान के अकल काम ना करे तो मुकलफ नहीं होता उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती इंसान को सारी सब अता फरमाई उन्हें ठंडे और की तमीज अदा फरमाई कि ठंडा क्या होता है गर्म क्या होता है भूख प्यास का एहसास दिलाया रात दिन के पहचानने का तरीका बताया तो इंसान को अल्लाह ने क्या है कि विजडम दिया है काकला दी और अपने नियामतों को निशावर कर दिया अपनी बहुतात नियामतें दे दी अब उन नियामतों के आधार पर इंसान ने देखा कि ये नियामतें जाहिर है कि यूं तो नहीं आ रही कोई देने वाला है कोई ताकत है जो ये सारी नियामतें दे रही हैं। वो इंसान उन नियामतों को देखकर अपने रब को पहचानता है और फिर वो अपने एक अल्लाह के एक रब होने का इकरार करता है कि एक ही रब है एक ही पालनहार है जो इस पूरे निज़ाम को चला रहा है और एक ही की हमें इबादत करनी चाहिए तो बच्चा पैदा होता है एक ही फितरत पर अक्ल दी जाती है बराबर तरीके से औसर दिए जाते हैं बराबर तरीके से मवाके दिए जाते हैं बराबर तरीके से अब वो अपने रब को पहचानता है कि नहीं पहचानता है एक बच्चा एक शख्स के दो बेटे हैं बाप के मार्गदर्शन होते हैं कि तुम्हें इस तरह से काम करना है ये करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ये करोगे तुम्हारी लाइव बन जाएगी अब वो बच्चा अपने अख्तियार को कितना इस्तेमाल करता है क्या वो अपने बाप के बताए सही बातों पर चलता है चलता है तो जाहिर बात है कि वह अपने बाप का प्यारा और महबूब बेटा बन जाता है और अगर नहीं होता है तो फिर आप यही देखते हैं कि बाप उस बच्चे से एक मरतबा माफ करता है दो मरतबा करता है हालात ऐसे भी आते हैं कि घर से निकाल दिया जाता है तो ओ, सर, एक बाप अपने बेटों को देते हैं एक गार्जियन अपने मातत्व को देते हैं वो तो इतना बड़ा दयालु और इतना बड़ा कर्म फरमा कि वो अपने बंधुओं से मोहब्बत की बिना पर एक नई से देता है और इतना बड़ा अवसर कि इंसान की निगाह जब खुल जाए जब खुल जाए अपने रब को याद कर ले एक्सेप्ट कर लेता है एक इंसान अपने इस सबसे ऊंची और सबसे पाकिजा सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है आपकी पेशानी है जी वो आदमी वो उस को किसी और के सामने झुकाता है जाहिर है कि वो अपने अरब के उन नियामतों का नियामतों की नाशुक्री करता है तो इंसान के साथ जो भी नियामतें हैं उन नियामतों के आधार पर और दुनिया के निजाम को चलाने के पे आप देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अल्लाह अपने बंदों को कि एक आदमी 80 साल तक किसी और के सामने सर झुकाता है लेकिन एक मर्तबा वो याद कर लेता है कि नहीं अब मैंने पहचान लिया कि मेरा रॉक कौन है तो मजहब इस्लाम कहता कि पिछला जो हुआ सो हुआ जो हो गया पास्ट इज पास्ट वो जो गुजर गया गुजर गया अब आप क्या है भले ही देरी से आपने पहचान लिया मगर पहचान लिया तो अवसर दे रहा है अल्लाह की तरफ से अवसर है बहुत से अवसर हैं कभी मैंने भी एग्जांपल दिया था कि जब इंसान का गुरूर इंसान का सर से ऊपर गुजर जाता है तो अल्लाह ताला उन्हें कहीं ठोकर बरवा देते हैं और नतीजा क्या होता है कि जब मुसीबत आती हैं और सारी दवाइएं फेल हो जाती हैं तो फिर निगाह हो जाती है कि नहीं कोई रब है जो सही माने में इन मुसीबतों से हमें मुक्ति दे सकता है इसलिए मैं ये नहीं समझता कि इस इंसान को अवसर नहीं मिल रहा अवसर बराबर मिल रहे सारे आज तो सारी चीजें मौजूद हैं। और रही बात इसकी कि कौन ऐसा मजहब है जिनकी बातें हमें सबसे अच्छी हो कि हम उस पर अमल करके जो है अपने रब को अप परमेश्वर को राजी कर लें उसके लिए आप खुले लफ्जों में इस चीज को समझ सकते हैं कि ऐसी ग्रंथ ऐसी किताब अल्लाह ने इस दुनिया में उतारी जो आज तकरीबन चौदह सारे चौदह साल गुजरने के बावजूद जिसका एक सेंटेंस तक चेंज नहीं हो पाया ऐसी किताब जो छोटे छोटे बच्चों के सीरों में महफूज कर दिया जाता है एक जिंदा मिसाल है कि हम उसके बताए हुए चीजों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और आपको पहचान सकते हैं आ, तो फिर भी मेरा प्रश्न एक ही है कि यदि एक व्यक्ति तो पूरा नास्तिकवादी कम्युनिस्ट राष्ट्र में जन्म लिया था और पूरा जीवन में गॉड या आलय के बारे में कुछ नहीं सुना और सुन के भी चूंकि पूरा हालात ऐसे नास्तिक ऐसे पूर्ण है तो उसकी रुचि नहीं होगी अल्लाह या गॉड को मानना और दूसरा व्यक्ति जो सऊदी अरेबिया में जन्म लेते हैं तो जन्म से ही तो पूरा इस्लामिक संस्कृति में है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह तो कुछ लोग को ज्यादा दया देते जिससे वे आसानी से जनक जा सकते है और दूसरे लोग को ऐसे हालात में डालते जिससे उसका अफसर तो लगभग नहीं होगा कुछ इस्लाम पालन करने के लिए नहीं ये अल्लाह के अवसर देने का मामला नहीं है मैं एक मिनट जहाँ तक मैं समझता हूँ की ये आपस में एक दूरी पैदा हो गई है एक डिस्टेंस पैदा कर दिया गया है इस वजह से हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए अगर हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो हमारा वातावरण होता रहे तो मैं समझता हूँ कि एक इन चीज़ों को समझने के लिए जब मुस्लिम घरों में पैदा होता है उनको भी उतने मौके मिलते हैं जो किसी और घर में पैदा होता है उनको भी वही सारे मौके मिलते हैं अवसर मिलते हैं तो इन चीज़ों को जो है हम कैश कर सकते हैं और आज तो फिर सारी नियामतें अल्लाह ने ताम कर दी हैं, मुकम्मल कर दी हैं पूर्ण तौर पर हमारे पास मौजूद हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए मैंने समझता कि आज हमें कोई सऊदिया जाने की जरूरत है या किसी मुस्लिम कंट्री में जाने की जरूरत है हम तो आज घर बैठे बैठे ये आपके पास रखी हुई चीजें हैं इससे हम अल्लाह के जो मेरिकल्स हैं उसको हम उससे भी हम पहचान सकते हैं कि हमारा रब कौन है हमें आ, किस आदेश के ऊपर किस आदेश का पालन करना है किस तरह हमें जिंदगी गुजारनी है वो तो सारी चीजें आज मौजूद हैं। मैं के अवसर की बिल्कुल को कमी नहीं है हाँ, ले, लेकिन ऐसे तो नहीं है सब सब लोग तो का एक ही अवसर नहीं है ऐसे नहीं है कि हम हम दोनों में हम भेदभाव बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा है आज का दुनिया में इंटरनेट है सब कुछ ही है और लोग देख, देख, देख, देख इस्लाम है इस्लाम में सुन्नी और शिया है और इश्मायल और अलाक अलग शाखा है और हिंदू जो हिंदू धर्म का नाम है चलते उसमें बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत असंख्य बातें हैं और क्रिश्चियन भी है और नास्तिक लोग तो बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं आज का ऐसे है कि आज का बहुत से लोग तो निरपेक्ष बुद्धिमान विचार करना चाहते हैं कि लोग जो गॉड या अल्लाह या भगवान के बारे में अलग अलग मत बोलते हैं तो कैसे हम पहचान सकते है तो कौन सा विचार तो हमारा दिल को संतुष्टि देते तो मैं ऐसा हाउ में था युवक हाउ में और कि भगवान सबको अलग अलग अवसर देते जन्म से और लोग जो कम्युनिस्ट राष्ट्र में जन्म लिया है और भगवान के बारे में पता नहीं अगर पता हो तो उसको बकवास जैसे ही समझते पूरी स्थिति ऐसे है तो ऐसे लोग उनका अविश्वास पूर्व जन्म का खूकर्मा पाप खर्मा का फल तो उसके अनुसार उसी स्थिति में जन्म ले है और उस पाप कर्म करने और उसका फाव भोग पश्चात तो भविष्य में और भी अवसर मिलेगा भगवान या अल्लाह या गॉड के बारे में सुनना नहीं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान यदि कुछ लोग तो बहुत आसान मार्ग देते जैसे आप लोग तो जन्म से तो पूरा विश्वास करते कुरान में अलामे आप तो नियमित नमाज पढ़ते है यही आप सब सब और दूसरे लोग तो उससे पूरा आक्रश नहीं है तो उनको क्रो क्रो देके भी वो तो वो तो ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि रुचि अलग है जन्म से तो ऐसा नहीं है कि हम आपस में दूर बनाना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान विचार करने से वो सब कुछ विश्लेषण करने चाहिए एक चीज <coughs> क्योंकि भगवान हमको बुद्धि भी दिया है ना नफसन अल्लाह साह की इंसान जितना मुकलफ है यानी इंसान के बस का जितना है उतने ही काम के लिए उनको पाबंद किया गया है लाईकलीफुल्ला नबसा ये कुरान की आयत है है जिसका अर्थ ये है कि इंसान जितना कुछ कर सकता है उतने ही क्या उसे मुकल बनाया गया है मीनस पाबंद किया गया है अधिका अधिका लेम कैन नॉट क्रॉस बाई ले शब्द हम थोड़ा नहीं समझते उर्दू उर्दू कहते हैं और मुझे ठीक है तो इंसान को तो अल्लाह ने जो कैपेसिटी दी है कैपेबिलिटीज दी हैं, है जितने भी अवसर दिए हैं उससे ज्यादा कैसा नहीं कि अल्लाह उनसे पूछताछ करेंगे जितना उनको मौका मिला है लेकिन यह एक बात और समझने की है कि कोई शख्स ये कहे कि हमें इस्लाम के तालिम से के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है या मुझे नहीं पहुंची है इसलिए हमसे कुछ पूछताछ नहीं होना है ये इस्लाम मजहब नहीं है क्योंकि इस्लाम मतलब मजहब होता ही है सार्वजनिक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई मजहब नहीं होता मजहब तो पूरे क्या है पूरी इंसानियत के लिए है कुरानी से कह दिया कि या रसूलुल्लाह रस, अलैकुम मैं तुम सब की तरफ सारे इंसानियत के लिए भेजा गया हूं यह कह नहीं फरमाया क ईमान वालो ऐ लोगो जो मुस्लिम घर में पैदा हुए मैं उनकी तरफ आया हूं ऐसा परमेश्वर ने अल्लाह ने ऐसा नहीं कही फरमाया आपके अंतिम संदेश संदेशा ने आखरी नबी ने जो बात फरमाई कुरान की रोशनी में और कुरान खुद फरमाता है कि इंसान पूरी इंसान की तरफ पूरी इंसानियत की तरफ मुझे भेजा गया है और फिर उसके आगे कहा गया कि अल्लाह के उस जात के लिए इबादत करो जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है खालिख इसलिए ये जो हमारी सोच बनती जा रही है कि ये शायद ये अवसर ये सारे के सारे मुस्लिम को मिला है ऐसा नहीं है पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने तकरीबन बीस जगह जब भी अल्लाह को पहचानने की बात आई है तो या अयोह नास करके पुकारा गया है ए लोगो ऐ लोगो तुम्हें हमने पैदा किया एक माँ बाप से तुम्हें हमने पैदा किया एक माँ बाप से अयो तो नास के, के पुकारा गया और जब भी रब को पहचानने की बात आई वहां कहीं भी नहीं कहा कहीं ईमान वालो हमने तुम्हें एक मां बाप से पैदा किया इसलिए अल्लाह की जो बात है अल्लाह का जो कलाम है पूरी इंसानियत के लिए कुरान नॉट फॉर जस्ट फोर द मुस्लिम ये तो कुरान सारी इंसानियत के लिए है आपके लिए हमारे लिए है हम उससे कितना फायदा उठा रहे हैं इन द लाइट ऑफ कुरान हम कितनी अपनी जिंदगी को सही कर रहे हैं अपने रब को पहचान रहे हैं वो तो हमारा कर्तव्य है वो हमारी जिम्मेदारी है और आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये भी नहीं कह सकते कि साहब हमें कुरान समझ में नहीं आ रहा है दैट इज इन अरबिक लैंग्वेज हम उसको कैसे पहचान कैसे समझे वो हर जुबान के अंदर आज तकरीबन क्या है वो मौजूद है उसका ट्रांसलेशन है उनका अनुवाद है उनसे पढ़े हैं उसे ऑब्जर्व करें उसे पढ़े नहीं ऑब्जर्व करें उसे दिल की गहराई से पढ़े हैं तो इंशाला उससे जो है कोई रास्ता सामने आएगा और एक ऐसा पैगाम सामने आएगा कि हम उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो यकीन वो सही जो मालिक है जो सही हकीकी मालिक है उस रब की तरफ हमारी रहनमाई खुद ब खुद हो जाएगी एक इंसान को किताब पढ़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ भी आप पढ़ते हैं अगर आप उसके अंदर पूरा कमांड रखते हैं तो एक रिसर्च की सिफत आपके अंदर पैदा हो जाती है एक क्वालिटी आ जाती है एक नई चीज से निकालने लगते हैं वैसे कुरान को जब आप अच्छी नीयत से पढ़ेंगे क्योंकि कुरान ये बात जहन से हम डालें कि कुरान सिर्फ मुसलमान के लाया हो ऐसा कुरान में कहीं भी नहीं आया है इफ्लामी जालकल किताबुल्लाकी हु मुत्तकी मिनट यह कुरान क्या है जो अल्लाह से डरने वाला है सही रास्ते पर चलने वाला है गलत और सही चीज में तमीज करने वाला है सही तौर पर फेर रखने वाला है उसके अंदर उनके लिए ऐसे लोगों के लिए कुरान हिदायत है मेरा प्रश्न अभी तक तो उसका उत्तर नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं चर्चा हमारे दोनों के बीच में बाद में हो सकती तो फिर भी मेरी यही प्रश्न है और माफ कीजिए लाइक लाइक वो उत्तर जो आप देते हो तो मुझको संतुष्ट नहीं करता मैं आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा था सॉरी ठीक है आ, लेकिन ये अल्लाह चाहते है कि सब इंसान इनके पास जाएंगे तो क्यों बहुत से लोग को ऐसे हालात में डालते हैं जिससे पता नहीं है अल्लाह के बारे में और ऐसे हालात में फायदा लेते है जिससे रुचि तो नहीं आएगी सुन के भी ऐसा होते क्यों ये आपका दर्द है और ये दुआ करते कि ये दर्द हर इंसान के दिल में हो कि हर इंसान अपने रब से मिलने मिले और जन्नत में जाने वाले मिले जो बात ये बात जो सामने आ रही है कि पुनर्जीवन का मामला कि उन्हें बार बार अवसर क्यों नहीं मिल रहा है अगर अवसर मिलता तो शायद अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बन जाता जी अगर चूंकि इस्लाम में पुनर्जीवन का मसला नहीं है तो गोया के उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा उसे तो मौका नहीं मिल रहा है न्याय उसको नहीं मिल रहा है ये बात जाहिर है हर इंसान के जन में आना चाहिए और आ रही है उनके दिन में आ रही है लेकिन हम एक चीज समझें, देखिए एक, एक निजाम चलता है एक निजाम है एक जो भी हम काम कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम होता है किसने न किसी ढांचे पर चलता है आप हिंदुस्तान या किसी भी बुल का मसला लीजिए न्यायपालिका होती है वो न्यायपालिका इसलिए होती है ताकि अगर कोई मुजरिम हो जी देश के खिलाफ काम करने वाला हो या एक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला हो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है जी उसके मुताबिक इंसान जिंदगी नहीं गुजार रहा हो किसी का नुकसान कर दिया हो तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज होता है मामला न्यायालय के तक तो पहुंचता है सिविल का मामला है वहां को सजा हो जाती है आप हाईकोर्ट जाते हैं वहां सुनवाई होती है वहां सजा हो जाती है मामला सुप्रीम कोर्ट चलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन सारी चीजों पर गौर किया जाता है कि इनका जुर्म कितना बड़ा है जुर्म किस प्रकार का है अगर जुर्म छोटा होता है तो जाहिर बात है डिसमिस मामला खत्म जी उसको रिटर्न कर दिया जाता है लेकिन अगर उनका जुर्म इतना बड़ा होता है इतना बड़ा होता है कि वह इस लायक नहीं है कि वो इस हुए जमीन पर जिस जमीन को अल्लाह ने पैदा किया जिस जमीन को अल्लाह ने पूरी मखलूक के लिए पैदा की अपने तमाम क्लियर के लिए पैदा की वह इंसान उस जमीन पर चले और अल्लाह के मखलूक के साथ ज्यादी करे जी न्यायपालिका जो है उनके उस जुर्म को देख करके कि वो इस लायक नहीं कि अगर इसको जिंदा छोड़ दिया जाता है तो जमीन फसाद मचाएगा जमीन में अल्लाह के मासूम बंदों को बेगुना लोगों को यह मार डालेगा वहां एक फैसला होता है कि इसे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है इसे सजा मौत दी जाती है जाहिर है ऐसे वक्त में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट ने उनको ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अवसर नहीं दिया कि जो तुमने पूरा पाप किया था तो कर लिया था अब मैं करना तो छोड़ रहा हूं अगर छोड़ने का लायक होता है तो अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट उसे फैसला देती है जी हमारा आज विश्वास है हमारा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो है अदालत आलिया ये जो फैसले दे रही है वो इंसानियत की भलाई के लिए दे रही है जिसके खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट सजा मोहस का, का फैसला दिया गया है वो इसी लायक है अगर इसको यूं छोड़ दिया आता तो ये जमीन पर फसाद मचाता तो हम बिल्कुल ऐसे वक्त में यह नहीं कह सकते कि साहब उन्हें मौका दिया जाए ताकि ये अब दुनिया में आकर अब अपने घर में आकर सुधर जाएं, जी सुधरने के लायक अगर उनके अमराज होते हैं उनके गुनाह, उनके पाप सुधरने के लायक होते हैं तो आपको मालूम है कि न्यायालय के अंदर जो अर्जी लगती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है लेकिन कुछ अर्जी ऐसी भी होती है कुछ अपील्स ऐसी भी होती है जिसको कोर्ट निरस्त कर देता है और कहता कि नहीं ऐसे तो वक्त में हमारा विश्वास इस न्यायालय के साथ रहता है कि न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो इंसानियत मानवता के आधार पर दिया है वो मुल्क की हित में दिया है इंसानियत की भलाई के लिए दिया है और वो सुप्रीम कोर्ट क्या वो तो कोर्ट वो कौन सी अदालत है हम उसे खूब समझते हैं उस कोर्ट के अंदर तो यहां तक मामला आता है कि अगर आप जिंदगी की पूरी जिंदगी आपने पाप किया और दूसरों को नुकसान पहुंचाया अगर एक मिनट के लिए भी आप मौत से पहले, पहले पहले आप जाग जाते हैं और अपने रब से माफी मांग लेते हैं कि जो मैंने किया वो कर लिया अब मैं आगे नहीं करूंगा तो अल्लाह ऐसे वक्त में क्या करता है उसके गुराहों को कि पूरे पिछले पाप को माफ फरमा देता है इसलिए मैं ये नहीं समझता कि अगर अवसर ना मिले जी तो ये कहीं लगता है दिल में बात आती है कि वो सारे इतने लोग इंसान दिन तक इस्लाम की बात नहीं पहुंच पाई या पहुंची या उनको माहौल नहीं मिल पाया जिसके बिना पर वो मुसलमान नहीं हो पाए अल्लाह को मानने वाले नहीं बन पाए वो सारे के सारे में जाएंगे ये तो अल्लाह की कृपा के खिलाफ बात है इसलिए उनको पुनर्जीवन देना चाहिए उसको दोबारा मौका देना चाहिए वो उदाहरण जो उदाहरण जो बलते है वो तो ठीक नहीं है क्योंकि एक आदमी यदि बुरा काम करते है तो उसके पहले एक बचपन से शिक्षण मिलते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति यदि पूरा नास्तिक पूर्ण हालात में जन्म लेते हैं तो कभी भी ऐसे शिक्षण नहीं मिलते तो भगवान में विश्वास रखना या अभी ऐसे शिक्षण मिलते विपरीत शिक्षण मिलते अल्लाह या भगवान में विश्वास नहीं करना तो क्यों अल्लाह बहुत से लोग ऐसी स्थिति में डालते हैं जिससे वे बचपन से विपरीत प्रकार का शिक्षण मिलेंगे जिससे वे जनक नहीं जाएंगे ना रख जाएंगे इस सिलसिले में आ, काफी भी काफी चर्चा हो चुकी है और आगे भी हो सकती है आ, मेरे बिरा महतरम अथर साहब यहाँ तशीफ फरमा है मैं चाहूंगा कि वो यहाँ तशीफ लाए वो अपने इस सवाल का जवाब अपने लफ्ज में यहाँ दें अलहमदिल्ला वसला तो वसलाम अल्ला रसूल वाला वसाब अजमैन आबाद असलकुम वरम वक् मैं अपने ज्ञानी जो पंडित जी गुरु जी बैठे हैं यहाँ पर जी आवाज़ आ रही जी मैं आपको भी वेलकम कर रहा हूँ टॉपिक जैसे रीबर्थ है या री है नहीं एक्चुअली वो तो टॉपिक नहीं है टॉपिक है भगवान की दया तो कैसे भगवान सबको नियरअपेक्ष दया देते हैं है नहीं, मुझे बताया गया टॉपिक री भी चल रहा है नहीं तो यही है मैं संक्षेप में कहता हूँ कि सब जो भगवान में या अल्लाह में विश्वास रखते है बोलते है कि भगवान सबको एक ही प्रकार दया देते भगवान निरख तो बचपन में मेरी शंका थी कि यादि एक मार्ग सही है जैसे में कैथोलिक फैमिली में जन्म लगा था और सुना था कि काली कैथोलिक धर्म पालन करने से स्वर्ग जाना है नहीं तो नरक और प्रतिस्टन भी ऐसे बोलते बहुत और मुस्लिम भी ऐसे बोलते है तो क्यों भगवान या गॉड या अल्लाह ईश्वर जानते कुछ लोग ऐसे हालात में डालते है जिससे बचपन से वो आदमी का विश्वास होगा सही मार्ग में और दूसरे लोग ऐसे हालात में डालते है जिससे जन्म से वो सही मार्ग में रूचि नहीं होगी विश्वास नहीं होगा तो so, नहीं <coughs> उसका जवाब मिला इस पुनर्जन्म बाद में और इस्लाम में मतलब भगवान हमको बहुत बहुत अवसर देते है जिससे हम धीरे धीरे अपना को सुधार कर सकते है इनकी कृपा से और <coughs> तो मेरे मन में वो पूरी संतुष्टि मिली ऐसी और इस्लाम में क्या विचार है इसके बारे में, में क्रिश्चियन धर्म से मैं सही जवाब नहीं मिला तो इस्लाम में क्या जवाब है जैसे वो उदाहरण दिया था कि लगभग लग अस्सी साल भाषा में उन्दास के क्या शिक्षा में सभी स्कूल में और सब बच्चे तो बचपन बच्च से अविश्वास किए थे जबरदस्त से सभी प्रकार के धर्म अस्वीकार किए तो ऐसे भगवान कुछ लोग कुछ लोग नहीं बहुत लोग ऐसे हालात में डालते जिससे वे धर्म के प्रति आक्रष्ट नहीं होंगे और कुछ लोग आप जैसे आप मुसलमान थोड़ी में जानना लिया था ऐसे अनुमान करता हूँ तो आपको बहुत आसान मार दिया है और दूसरे लोग को ऐसे हालात में डालते है जिसमें वो आल्ला में विश्वास तो नहीं ऐसा हो। होते क्यों यदि यदि भगवान सबको समान समान दया जाते है अभी आवाज की तरेखा से इतनी सीधा शायद नहीं जाते <laughs> वो मेरा प्रश्न है पुनर्जन्म की जो धारणा है ये धारणा एक्चुअली इतनी पुरानी नहीं है अगर हम वेद पढ़ेंगे लेकिन यही मेरा यही भी शायद नहीं है नहीं मैं उसी पर आऊंगा बाद में ठीक है अगर हम वेद पढ़ेंगे तो वेद में पुनर्जन्म यानी रीबर्थ या री या समसारा या, या ट्रांसमाइ्रेशन ऑफ सोल जिसको हम कहते हैं ये धारणा वेद की नहीं है वेद में आपको स्वर्ग भी मिलेगा वेद में आपको नर्क भी मिलेगा वेद में अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर फोर हिम नंबर थर्टी फोर वर्ष नंबर सिक्स तो उसमें आपको बताया गया कि हनी मिलेगा मिल्क मिलेगा आपको पेराडाइज के अंदर ऐसे ही के अंदर बताया गया ऋग्वेद के अंदर कि आपको वहां पर फायर में डाला जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट वेद के अंदर है तो पुनर्जन्म यानी नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट लाइफ में तो हम भी मानते हैं नेक्स्ट लाइफ में तो एक जो वेद में मानता है वो भी मानता है नेक्स्ट लाइफ में यानी आप ये दुनिया में जिएंगे और इसके बाद आपको दोबारा उठाया जाएगा डे जजमेंट के ऊपर वो नेक्स्ट लाइफ में मानते हैं जहां तक पुनर्जन्म की बात है तो ये जब हिंदू पंडित से पूछा गया कि व्हाई सम ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न डेफ, सम आर आर आर बोर्न बोर्न बोर्न डम, सम आर डिफेक्स, सम हार्ट डिजीजेस तो ये इनके साथ इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये लोग इस तरह पैदा हुए तो उन्होंने फिर ये कॉन्सेप्ट को लेकर आए जिसको हम कहते हैं रीबर्थ या री इंकारनेशन के नहीं इन्होंने अपने पुर, पुराने कर्म जो उनके पिछला जन्म जो था उसमें कोई ना कोई उन्होंने बुरा काम किया होगा जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो अब इस तरह से पैदा हुए हैं इस्लाम के अंदर जो है जैसे आपने कहा कि किसी को कुछ अवसर मिलता है किसी को कुछ अवसर मिलता है तो देखिए अगर ये तो बहुत आसान है कि अगर कोई टीचर कोई कभी एग्जाम अगर पेपर एग्जाम पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो टीचर थोड़ा लीनियंट हो जाता है चेकिंग में और अगर, अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान होता है तो टीचर थोड़ा टफ चेक करता है तो जिसको जैसे हालात मिलते हैं टीचर को जस्ट होना जरूरी है हालात सबके अलग अलग हैं। अगर मैं 100 मीटर डैश है और 100 मीटर डैश में अगर मैंने लंगड़े को भी खड़ा कर दिया और दो टांग वाले को भी खड़ा कर दिया तो ये जस्टिस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा जो लंगड़ा है उसको मैं फिफ्टी मीटर का हंड्रेड मीटर डैश में एडवांटेज दूंगा तो मौके जो है सबको मिले हैं लेकिन जस्टिस यानी कि जो ऊपर वाले का जो जस्टिस है वो बिल्कुल जो है वो मौके के हिसाब से हर इंसान को जो है वो मिलता है तो हर इंसान को अलग अलग जिंदगी है अलग अलग मौके हैं, लेकिन आखिरत में यानी कि जजमेंट जो है मर्सीफुल तो है गॉड गॉड इज मर्सीफुल वो रहमत वाला है लेकिन वो इसके साथ में वो जस्टिस भी है जस्ट भी है वो तो सबको उसके हिसाब से जैसा मौका मिला उस हिसाब से उसका टेस्ट होगा आप किसी डॉक्टर को इंजीनियर का एग्जाम नहीं दे सकते वो फेल हो जाएगा इंजीनियर को डॉक्टर का नहीं दे सकते वो फेल हो जाएगा तो जिसकी जैसी पर्सनालिटी है जिसकी जैसी सलाइयत है जिसकी जिसका टैलेंट जैसा है जिसकी विजडम जिसके अंदर जैसी है उसके हिसाब से गॉड उसका टेस्ट लेता है उसका इम्तिहान लेता है और फिर उसके हिसाब से उसका रिजल्ट निकलता है तो ये जो धारणा पुनर्जन्म की है क्योंकि ये बाद में भगवत गीता के अंदर धारणा आई है या लेटेस्ट स्क्रिप्टर जो है पुराना है उनके अंदर ही धारणा जो है बताई गई है लेकिन मैं आपके सामने एक बात रख दूं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम है श्रुति और स्मृति श्रुति कहते हैं वो स्क्रिप्चर्स को जो रिवील हुए हैं यानी कि जो नहीं अगर मैं पहले फिनिश कर लू तो आप बोलें है ना फिनिश करने के बाद आपको मौका दिया जाएगा बोलने का तो श्रुति जो स्क्रिप्चर्स है ये कहते हैं कि ये डिवाइन ओरिजिन है इनका ये गॉड की तरफ से रिवील हुए हैं हिंदू मानते हैं स्मृति जो स्क्रिप्चर्स है ये श्रुति का एक्सप्लेनेशन है जो कि ह्यूमन हैडीवर्क है तो श्रुति के अंदर आते हैं वेद और उपनिषद स्मृति में आते हैं रामायण महाभारत भगवदगीता भगवदगीता क्या है भगवदगीता एक्चुअली श्रुति है जो के महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसके भीष्म पर्व के पच्चीसवें अध्याय से लेकर बयालीसवें अध्याय जो है उसका वो महाभारत का जो है वो उसी के अंदर से लिया गया है भगवतगीता भगवदगीता महाभारत का हिस्सा है तो एक्चुअली इट इज श्रुति इट इज एन एक्सप्लेनेशन हाँ हिंदू स्कॉल इट इट इज एन एसेंस ऑफ वेदास कहा जाता है इसको लेकिन ये वो श्रुति है लोअर स्ट्रिप्चर है इफ एनी थिंग कॉन्ट्रोडिक्स द वेदास दू ऑफ दिल प्रोवेल आप एक्चुअली इट स्मृति योर योर मीनिंग टू सही स्मृति योर सही श्रुति स्मृति गीता जो है वो स्मृति है आप बोलते हैं श्रुति लोअर है लेकिन इट्स स्मृति श्रुति इज द हायर स्क्रिप्चर आप आप बहुत आप समझ गए लेकिन लेकिन ना मैं क्या आप नहीं अगर आप बीच में बोलेंगे तो सही नहीं है है ना ये आप है। आप बीच लेकिन वो टंग स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है तो अगर उसी पे आप, सब, आप सब बोलने लगेंगे सर आपने वो बोल दिया वो बोल दिया तो ये तो ठीक नहीं रहेगा तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअली ओ एक्सक्यूज मी सर तो अगर भगवत गीता कोई ऐसी बात बोलती है जो वेद से टकराती है है मिनट मिनट आई से क्योंकि वो डिवाइन ओरिजिन मानते हैं हिंदू ओके व्हाट वो इज अट एवरी वन अगेन टीचर अलग अलग कैफासिटी है तो यदि अल्लाह चाहता है कि सब लोग जाना जायेंगे तो क्यों बहुत से लोग ऐसे हाल में डाले जिससे बचपन में इस्लाम के विरुद्ध बात हो और निंदा करते हैं इस्लाम को तो ऐसे ही हालात में डालते क्यों तो स्वभाव से वही नरक जाएंगे वो और दूसरी बात है कि आप वेद के बारे में बोलते है लेकिन आपकी क्या योग्यता है वेद के बारे में बोना जैसे यादि में आपके बीच कुरान हदीस इत्यादि आपको शिक्षा देना चाहता हूँ तो आप क्यों स्वीकार करेंगे आप, आप क्या स्वीकार करेंगे तो वेद अध्ययन करने के लिए थोड़ी तो शिक्षा होने चाहिए एक परंपरा में मैं यदि खुरन का अनुवाद लेके खुद का इंटरप्रिटेशन दूंगा आप लोग क्यों स्वीकार करेंगे आप जो बहुत है उसमें वो एक विचार ही है कि वेद आई से बहुत है लेकिन एक्चुअली यही बात तो बहुत गहरा ही है कि वेद शास्त्र वैदिक दृष्टिकोण से वेद शास्त्र सनातन ही है और ऐसा नहीं है कि वेद था उसके बाद उफानिष्द ऐसे है हमारे कार्यक्रक से परंतु का सनातन ही है और साइक्लिक होते और कभी कभी वेद शास्त्र मानव समाज में प्रखट होते कभी कभी उपनिषद प्रखट होते और आज का और वो मूल वेद जो है बहुत लुप्त हो गया है तो ऐसा नहीं है कि इस पुनर्जन्म बाद कुछ लोग की काल्पनिक सृष्टि है वो वेद मत के अनुसार वो तो नहीं है <laughs> और दूसरी बात है कि ये इस्लाम हिंदू पहले से मैं बोला था कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधि नहीं मेरे सत्य को समझना तो एक बात है आप मुस्लिम है मैं आपके नजर में मैं हिंदू हूं खुद का नजर में नहीं आ, तो लेकिन जो सच है तो वो सच ही है आपका मत जो है मेरा मत जो है वो सच जो है वो किसी इंसान के मत के अतीथि है तो कैसे हम समझ सकते हैं पुनर्जन्म एक्चुअली वो तो आ, मेरा प्रश्न आईसा था कि क्यों एक व्यक्ति एक हालात में जन्म लेते अलग अलग लोग के अलग अलग कैपेसिटी देते हैं क्यों कुछ लोग को ऐसा कैपेसिटी देते है जिससे वो आसानी से इनके पास जा सकते है जन्त जा सकते है और दूसरा व्यक्ति तो आई हाव में डालते जिससे वो बहुत बहुत कठिन होगा और लगता है उसका कोई अवसर नहीं है वो ना रख जाए। वो पहले से वो मेरा प्रश्न है और मेरा मन में वो मेरा खुद का विचार में उसका उत्तर है पुनर्जन्म विचार में लेकिन आपका उत्तर क्या है इस प्रश्न का वो विषय ही है और सब जो आप जाकिर नायक से सुंदर सिखा वो वेद के बारे में एक्चुअली माफ कीजिए लेकिन जाके नायक तो अचित्र नहीं जमते वेद के बारे में और उज, उनका योग्यता नहीं है उसके गांव में जैसे मेरी योग्यता नहीं है आपको इस्लाम सिखाना जहां तक वेद के बारे में बोलने की बात है तो मैं अपने आप को वेद का स्कॉलर या बहुत बड़ा हिन्दुज्म का स्कॉलर तो ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं मैं आपको एक वेद का सिर्फ श्लोक का ट्रांसलेशन बता रहा हूँ भाई ये वेद का श्लोक है जिसमें नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है बस तो एज अ स्टूडेंट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा मैं आपको उसकी तफसीर बता रहा हूँ या कॉमेंट्री बता रहा हूं या उसका अध्ययन करने में कुछ अध्ययन करके आया हूं और अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं मैं आपको देवीचंद का ट्रांसलेशन दे देता हूँ आप उसको देख लीजिए पढ़ लीजिए आप तो ये जो है मैं सिर्फ ट्रांसलेशन आपके सामने पेश कर आप चाहें तो आप दूसरा ट्रांसलेशन अपना पेश कर लीजिए तो वो मसला नहीं है मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट नर्क और स्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हाँ, हम स्वीकार करते है वो है तो वेद जैसा कि मैंने कहा कि वो जो है वो डिवाइन स्क्रिप्चर है और वो श्रुति के लेवल का स्क्रिप्चर है बाकी जो स्क्रिप्चर जो पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं चाहे वो पुराना हो या भगवत गीता हो ये स्मृति में आते हैं यानी कि ये एक्सप्लेनेशन है श्रुति राइटिंग्स का ये जो है नहीं एक्चुअली वो, वो एक मत है वो एक मात है वो एक इंटरप्रिटेशन बोला बीच में मैं तो नहीं बोला है ना तो अगर मैं बोलूँ तो ये रिस्पेक्ट में होना चाहिए कि वो खाली इंटरप्रिटेशन है मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं दिया आप चाहें तो अपना ट्रांसलेशन आप पेश कर सकते हैं यहां पर आपने मान भी लिया कि हां स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट जो है वो वेद के अंदर है मौजूद है दूसरी बात आ, जो आपने कही कि ऊपर वाला जो है वो बहुत सबको जो मौके जो दिए हैं उसने कैपेसिटी अलग अलग क्यों दी और सबको एक ही मौका क्यों दिया किसी के लिए आसान क्यों है जन्नत में जाना देखिये अगर आप सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो जाए और आप अपना नाम रख लें अथर या आप अपना नाम रख लें बिलाल या शमशुद्दीन और आपकी जन्नत पक्की हो जाए तो ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होने से आप जन्नत में चले जाएं पैराडाइज मिल जाए आपको तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता आपको आपके कर्म वैसे होना चाहिए जैसे गॉड चाहता है जैसा ईश्वर चाहता है वैसे अगर आपके कर्म होंगे उसके बताए हुए रास्ते पे अगर आप चलेंगे तब जाकर आप जो है जन्नत में जा सकेंगे वहीं अगर कोई हिंदू घर में पैदा होता है अगर कोई क्रिश्चियन घर में पैदा होता है हमारा तो मानना है कि अगर वो बच्चा जो एक ईसाई या हिंदू या किसी और धर्म में पैदा होता है और अगर वो हायर एज ऑफ कॉन्शियसनेस जहां से वो फर्क कर सके अच्छे और बुरे का, उससे पहले उसका देहांत हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो सीधा जन्नत में जाएगा और या फिर गॉड जो है आप अगर बीच में आप अगर बीच में ठीक है तो तो गॉड जो है जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे हायर एज ऑफ कॉन्शियसनेस पे तो जब आप फर्क करते सकेंगे अच्छे और बुरे का तो गॉड ने आपको इंटेलेक्ट दिया है अगर कोई आदमी कहे मैं चोर के चोर के घर में पैदा हुआ तो अब मैं तो चोरी ही करूंगा क्योंकि तो गॉड ने मुझे चोर के घर में पैदा किया है तो मैं बड़ा हूँ मेरे लिए चोरी करना ज्यादा आसान है क्योंकि मैं मेरा बाप से ही मैं चोरी सीख सकता हूँ इट इज वेरी सिंपल फॉर मी वेरी वेरी इजी फॉर मी टू बिकम अ तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ आपको गॉड ने सही समझ दी है इंटेलेक्ट दिया है विजडम दिया है आप तमीज कर सकते हैं अच्छे और बुरे की आपको समझ में आएगा कि नहीं चोरी करना अच्छी बात नहीं है अगर मेरा बाप चोर है इसका मतलब नहीं की मुझे भी चोर होना है और अगर आप चोर बनेंगे तो पुलिस आपको फिर भी पकड़ेगी आप ये नहीं कहते नहीं मेरा बाप चोर है इसलिए मैं चोरी बना इसलिए मैं चोर बना पुलिस कहेगी तुम चोर बने क्यों चोरी करना तो गलत बात है तुम्हारे पास अकल नहीं है समझ नहीं है क्या तो सिर्फ चोर के घर में पैदा होने की वजह से चोरी आसान हो गई या मुसलमान के घर में पैदा होने से आप मुसलमान बन जाएंगे तो ऐसा नहीं आपके कर्म मुसलमान जैसे होना चाहिए गॉड जैसा चाहता है ईश्वर जैसा चाहता है वैसे कर्म होना जरूरी है ना कि कहीं भी पैदा होना और किसी भी अवसर में पैदा होना आप अम्बानी के घर पैदा हो जाओ हो सकता है जो धीरू भाई ने पैसा कमाया मुकेश अम्बानी उतना नहीं कमा सके या मुकेश अम्बानी का बेटा उसको पूरा बर्बाद कर दे तो ये चीज जो है ये तो आपके कर्मों के ऊपर है ना कि आप कहा पैदा हुए हैं क्या अवसर आपको मिले हैं अबुल कलाम जो अभी इनका डेथ हुई है वो कहां पैदा हुए थे अब्राहम लिंकन कहा पैदा हुए थे लेकिन वो कहां पहुंच गए वो तो बल्कि जो ऊपर स्ट्रीट लाइट होती है उसकी रोशनी में अब्राहम लिंकन पढ़ते थे एपीजे अब्दुल कलाम तो कितने गरीब घर में पैदा हुए थे कितनी मुश्किल हुई थी लेकिन अवसर थे ऐसे लेकिन उनको गॉड ने इंटेलेक्ट दिया विजडम दिया तो वो कहां से कहां पहुंचे ऊपर साइंटिस्ट बन गए अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन यूएसए के तो अवसर कैसे भी ग आपका इंटेलेक्ट आपका विजडम जो है ये आपको गाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है तो गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते हम गॉड ने सबको अलग अलग मौके सबको अलग अलग घर में वो टेस्ट ले रहा है हम मानते हैं दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हेयर आफ्टर ये आने वाली जिंदगी के लिए ये पूरा एक एग्जामिनेशन हॉल है मैं भी अगर यहां पर आया हूं तो मेरा भी टेस्ट चल रहा है मैं भी टेस्ट का हिस्सा हूँ आप लोग यहां बैठे हैं तो आप भी उस टेस्ट का हिस्सा हैं हर इंसान जो है वो इम्तिहान गाह के अंदर है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको आ, रीबर्थ के ताल्लुक से है वो आ, हम गए थे एक उसमें इंटरफेट मीटिंग के अंदर तो वहां पर बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो है वो भी रीबर्थ में मानते हैं जो बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं आना से बड़ा फर्क है नहीं, वो भी रीबर्थ का है उनके अंदर लेकिन वो जैसे है तो सेम नहीं होगा गीता गीता का से बहुत बड़ा अंतर है तो हमने एग्जांपल दिया कि भाई गॉड जो है आ, कैसे हेयर आफ्टर हो ही नहीं सकता कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर आफ्टर जो है यानी कि मरने के बाद जिंदा होना और फिर नर को स्वर्ग में जाना ये सब कॉन्सेप्ट सही नहीं है उन्होंने कहा तो हमने कहा भाई देखिये हिटलर ने छह मिलियन जूस को इंसिनरेट किया सिक्स मिलियन जूस को उसने रोस्ट कर दिया न्यूज के हिसाब से जो न्यूज हमें मिलती है बर्न कर दिया उसने जला दिया एंड ही शॉट हिमसेल्फ डेड, उसने अपने आप को खत्म कर दिया तो व्हाट अबाउट फाइव मिलियन नाइन लैक्स नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन जूस उनका हिसाब कौन लेगा तो उसने जवाब दिया कि अगर हिटलर अगर गॉड है वो क्या गॉड में नहीं मानता वो बोलता अगर गॉड है तो उसने रोका क्यों नहीं हिटलर को टू मिलियन पे रोक देता थ्री मिलियन पे रोक देता फोर मिलियन पे रोक देता तो हमने कहा भाई देखिए टीचर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप कोई गलत आंसर लिखते हैं तो टीचर चाहे तो आपको करेक्ट कर सकता है एग्जामिनेशन हॉल में लेकिन जैसे ही आपको करेक्ट करेगा तो टेस्ट कहा होगा फिर वो टीचर बेईमानी कर रहा है फिर आपको करेक्ट कर रहा है आप गलत आंसर समझ रहे आप गलत आंसर लिख रहे हैं तो He gives you a hope to hang on. तो so, इसलिए ये जो concept है जिसको rebirth कहते हैं या reincarnation इनकारनेशन कहते हैं या समसारा कहते हैं ये कॉन्सेप्ट लेटर स्क्रिप्चर्स के अंदर आया और हिन्दू जो पंडित थे उन्होंने उसको इन्वेंट किया उन्होंने क्योंकि they did not have any logical answer why human beings are born deaf dumb और congenital defects so they came up with this answer हम कहते हैं कि नहीं ये जो अलग अलग फर्क है birth के अंदर ये पिछले जन्म की वजह से नहीं बल्कि उनके, हाल, ये उनके अल, अलग अलग हालात हैं और उनका टेस्ट उसी हिसाब से होगा आप किसी अंधे को बोलें कि नहीं आप जो है फला एग्जाम पास करके तो ही आप पास होंगे नहीं अंधा का अंधा आदमी है तो उसका अपने हिसाब से टेस्ट होगा वो तो उसकी आंखें नहीं है उसके लिए आसानियां पैदा होंगी थोड़ी उसके लिए टेस्ट आसान होगा तो जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको टीचर का अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो टफ है तो चेकिंग लीनियंट होती है अगर क्वेश्चंस आसान है तो टीचर जो है वो टफ करता है चेकिंग तो ये जो कॉन्सेप्ट है रीबर्थ का वो मैंने आपके सामने हमारा पर्सपेक्टिव जो है रीबर्थ के ताल्लुक से मैंने बताया यू कैन डिफर वी वी लव टू डिस्कस हम डिस्कस uh, कर रहे हैं यहां पर और वी में अग्री वी में आल्सो अग्री टू डिस ठीक है वी कैन अग्री टू डिस तो आपका कॉन्सेप्ट आप अपना कॉन्सेप्ट बताइए मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एंड दैट इज Here we are, we are here to discuss हम अपने अपने perspective बता रहे हैं तो आपका भी चाह है यदि एक व्यक्ति तो एकदम जन्म से बुद्धिहीन है बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते अंधा है तो कुछ कैपेसिटी नहीं है तो उसका क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही common सवाल है और बहुत ही आम सवाल जो हमसे करा जाता है कि जो आदमी इनसेन है पागल है या बुद्धि नहीं है उसके पास तो ऐसे आदमी का क्या होगा ये ये जो आदमी है ये तो मासूम है इनोसेंट है तो ये तो सीधा जन्नत में जाएगा तो अच्छा हो कि भगवान हम सबको ऐसे फायदा देंगे हाँ इसका कोई हिसाब किताब नहीं है क्यों ये आदमी जो है जो इनसेन पैदा हुआ है ये टेस्ट है अपने माँ बाप के लिए अपने पेरेंट्स के लिए If you have faith in God, और अगर तुम्हारे घर में कोई insane बच्चा पैदा होता है पागल बच्चा पैदा होता है do you still have the same faith in God? तो सब माँ बाप जो तो अल्लाह से अल्लाह से ही प्रार्थना करने चाहिए तो मुझे ऐसा संधान दे दो जिससे वो आसानी से जानप जाएगा आ, लगता है आप सवाल करते हैं लेकिन जवाब सुनना नहीं चाहते ऐसा तो लग रहा है मुझे यू आर नॉट रेडी टू लिशन दी आंसर वेल आंसर उसका जानक जाएगा तो अच्छा हो हम सब ऐसे फलो हएंगे हम प्रार्थना करेंगे की सब अच्छा हो कि सब लोग तो ऐसा है मॉडर्न साइंस है हम ऐसे mm -hmm. इंजेक्शन दे सकते प्रेग्नेंट वुमेन को जिससे उसका ड में वो बेबी जो है वो पागल होगा तो ऐसे मॉडर्न साइंस से हम सब लोग को जनाते तो वो उसके लिए फिर आपको पनिश किया जाएगा कि आपने मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल किया नहीं मेरा पनिशमेंट होगा लेकिन मेरा प्रिय संतान तो जनात जाएगा वो चला जाएगा आपको पनिशमेंट होगी आपको पनिशमेंट होगी मैं सैक्रीफाइस करता हूँ नहीं तो क्यूँकी मैं दौरा आरसा ही कि हम दोनों नग जायेंगे कम से कम हमारे दोनों में एक जाएगा इससे अच्छा आप उसको गॉड का रास्ता बता दें उसको मानने के बजाय आप दोनों जन्नत में जा सकते हैं अगर आप दोनों अच्छे कर्म करें तो पुनर्जन्म हम हाँ आप न खे हम सा हम जन्म जो आप बोलते हैं कि वो पुनर्जन्म बाद वो आधुनिक है तो वो आपका मत है वो आपका मत है मत कि पुनर्जन्मवाद आधुनिक नया है नया है, एक, एक मत है। और एक्चुअली आधुनिक विज्ञान के अनुसार यदि आप उसमें कुछ भी विश्वास रखते तो ऐसे बहुत इंसिडेंसेस है कि पुनर्जन्म उसके बारे में प्रमाण भी है आप गूगल सर्च कीजिए डॉक्टर ई एन जो बहुत बो, प्रमाण निकल की पुनर्जन्मा के बारे में आधुनिक विज्ञान के अनुसार बहुत प्रमाण है और आप यदि डॉक्टर ए एन स्टीवनसन गूगल सर्च करेंगे कैसे वो नियरअपेक्ष आधुनिक विज्ञान की, की के की विधि के अनुसार शोध किया है और बहुत प्रमाण्ड यह है कि पुनर्जन्म होते हैं तो so, जैसे आप पहले बोला था कि यदि पुनर्जन्म हो तो हो नहीं नहीं हो तो नहीं हो और आपका मत मेरा मत जो तो, किसी मत के ऊपर निर्भर करते हैं क्या सच है हमको समझना चाहिए को में तो था कि मैं क्यों बोलता हूँ जी जो साइंस पे बोल रहे हैं कि साइंस के हिसाब से जो है साइंटिस्ट तो आप हैं नहीं और साइंस को बोल रहे हैं मैं तो अलाव बोलेंगे माहौल यू होटल यू हैव बेसिक नॉलेज स्टडीड टू बेसिक स्कूल स्टीम ऑन साइंस यू दोथिंग स्किल तो नहीं तो लेकिन स्टीवनसन एक्सपर्ट है एक्सपर्ट है तो किसी के बारे में भी को नहीं। उनको ऐसा कि बोले नहीं स्टीवनसन तो, तो, तो साइंटिस्ट तो तो है साइंस की वीति के अनुसार एक निर्धारित विधि है साइंटिस्ट होने के लिए तो प्रामाणिक विश्वविद्यालय जाना है वहाँ पर डिग्री लेना है तो ऐसे ही वेद शास्त्र ले, लेके खुद अध्ययन करना तो ऐसे ही कोई अधिकार नहीं मिलते वेद के ऊपर बोलना तो साइंस की बात है तो हम साइंस तो साइंस वो नहीं तो नहीं क्योंकि साइंस हम पहले जो है इसी बात में हम सहमत है क्षमा खि क्षमा खिसे लेकिन आधुनिक ऐतिहासिक शोध के अनुसार अभी ऐतिहासिक लोग बोलते हैं कि बहुत है में देन साइंस scientists to flat earth ko nahi mante ab do present ki to pretty nice ho thodi waste hoti ja rahi hai nahi lekin ya the makes kali correction karta hu aap beech mein correction karte ho mai bol hi pa raha hu theek hai aap bolen lekin samay samay recommend hai theek hai kya time bolna hai any free time bolen aap bolenge mai mai kali ek ek minute bolta hu uske zyada nahi i respect you i love you and if you speak i have not data algorithm in is okay in the same way you are given the opportunity to speak over here so you just have some patience patience mm -hmm. ko bologita kehta hai patience to har tarah jo hai wo kehta hai aur quran ko kehta hai inna allah ma sabirin that god issues is the those who are patient but aapko what is chahiye to aapko patience Allah sabki to agar bolna to suno you cannot be a good speaker unless you are a good listener आ, लेकिन यदि आप, है। okay. आप कुछ बोलते जो फैक्ट के अनुसार नहीं है हमें जरा करेक्शन देना चाहते हैं सिर्फ फैशन मीन्स वी शुड बी फैशन विद जो सच है उसको क्षमा करनी यदि आप कुछ गलत बोलते तो मुझे आपको करेक्शन करनी चाहिए खाली आपको थोड़ा करेक्शन देना चाहता था कि की फ्लाटर्स के बारे में जो हम स्कूल में सिखा की साइंटिस्टों को पहले फ्लाटर्स बताया तो आधुनिक आईटी ऐतिहासिक है ही ऐसा तो नहीं था कि